प्रवास्यतौ वे भरो गुरा मूर्तिद विभागि व्योम नमः दक्षिणाूर्त नम ओ शातिशाशा पारिमांडल्य भिन्नान कारणोत्तम उदाहरितम पारिमांडल्य कहने से उसके साथ और भी तीन पदार्थों को लेना है वो भी कारण नहीं बनते हैं कौन कौन कहा गया परम महत्व अतीन्द्रिय सामान्य विशेष ये भी किसी का कारण नहीं होते हैं तो इसमें जो परम महत्व का बात आया कहते हैं आत्मनिष्ठ परम महत्व ये तो कारण होता है अगर आत्मा में परम महत्व ये कारण नहीं बनेगा तब आत्मा का मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा इसलिए परम महत्व किसी का कारण नहीं होता है ये जब कहा जाता है इसका अर्थ है कि आत्मनिष्ठ परम महत्व छोड़ करके अन्य महत्व किसी का कारण नहीं होते हैं ऐसा कहा गया टीका में तन्मत दूषय तुम उपन्यस्य चलना है न यहां से तन मतन दूषित जो जो लोग कहते हैं कि परम महत्व कारण परम महत्व तो कारण नहीं होता आत्मनिष्ठ परम महत्व को छोड़कर के ये बात कहते हैं इसका दूषण करने के लिए आरंभ करते हैं मूल में कहा मुक्तावली में चित्व कारण तम च यहाँ से चलेगा अच्छा यद्यपि स्व प्रत्यक्ष वक्त उचितम कहा गया आत्म मानस प्रत्यक्ष परम महत्व कारण होता है कहना चाहिए था कि आत्मनिष्ठ परम महत्व प्रत्यक्षे विषय विधेयक आत्मनिष्ठ परम महत्व कारण ऐसे कहना चाहिए था किन्तु तो उसमें वाचस्पति जी कहे हैं कि आत्मा में जो महत्व है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है होता तो तद विषय ये विवाद संशय नहीं होता आगे कैचि अन्यत्र अत्र अन्यत्र आदि आदि इति कारण्वर आदिग्रहणा परम कहने कीहने का आचार्या अर्थात यहाँ केचित वाले कहते हैं आचार्याणम ये अभिप्राय कुछ लोग कहते हैं कि आचार्याणम अर्थात तो उदयन जी का ये अभिप्राय ऐसे केचित लोग कहते हैं केचित आचार्य नहीं है मतलब केचित कहते हैं वो कहते हैं पारिमांडल्यादि से अन्य में कारणत्व रहेगा तो पारिमांडल्यादिभ्य अन्यत्र कारणत्व ये भाष्य का वाक्य है इस वाक्य में आदि ग्रहणात् इति आदिग्रहणा परमत्व भाष्य में जो आदि पद दिया गया वो आदि पद से परमहत्व लेना है ऐसे आचार्य उदयन जी कहते हैं तो वो अपि न आत्मपरिमाण अ इति कारण लभ्यते आत्म परम महत्व भी किसी का कारण नहीं होता है ऐसा आचार्य कहते हैं ऐसे केचित कहते हैं अर्थात तो उदयनाचार्य भी कहते हैं आत्म परम आत्मनिष्ठ परम महत्व परिमाण भी किसी के प्रति कारण नहीं होता है ऐसे उदयनाचार्य जी कहते हैं बोल करके केचित बोलकर <स्थाथ> <स्थाथ> केचित आत्म आत्म आत्मपरिमाणमअी न कस्यचित कारणम आशयों लभ्य लभ्यते ऐसा पंक्ति नहीं है थोड़ा तो जोर बोलेंगे तो हमको सुनाई देगा फैन भी चलता है ना आत्म आत्मपद आत्मनिष्ठ परम महत्व जो परिमाण है वो कारण होता है आत्मा का प्रत्यक्ष में बाकी काल अधिक इत्यादि उसमें परम महत्व कारण नहीं होता है क्या है पढ़िए इति अपि पढ़िएपरण क्योंचि साधन उत में है महत्वम इति फिर पर न क्यों कारण अच्छा ऊपर में दे दिया आदि ग्रहण परम महत्व गृह फिर दोबारा कहने का कोई जरूरत नहीं था अच्छा तो ठीक है कथनचित पाठ का तो अन्वय कर ही लेना है तो क्या करेगा अभी देखिए ऊपर पंक्ति है इति अत्र भाष्य आदि ग्रहण परम महत्व गृहते ऐसा ही ठीक है आगे है इति बदतम आचार्याण फिर आप लोगों का है कि परम महत्व न कस्य कारणम ऐसा है अच्छा परम महत्व अपि न कस्य कारणम आत्म परिमाणम न वो आत्म परिमाणम होना ठीक है क्योंकि ऊपर में कह दिया परम महत्व गृह आत्म परिमाणम अपि न कस्यचित कारण आत्म परिमाणम अपि, क्योंकि विचार चल रहा था तो कि आत्म परिमाणम कारण होता है इसलिए कहते हैं कि आत्म परिमाणम अपी न कशित कारण बाकी तीन महत्व परिमाण तो वो कारण होते ही नहीं इति आशयो लभ्यच्छा यह कैचित वाले कहते हैं तो कैचित वाले ऐसे कहने से केचित को विरोध करने वाले अन्य वो लोग कहेंगे कि नाले ही कहेंगे उनको अन्य लोग कहते हैं तत्र परमम महत्व पदम आत्म परिमाण अतिरिक्त परम महत परिमाणम परम इति जो कि हम लोग मूल में विचार कर लिया आचार्य जो परमम महत्व कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है परमम महत्व पदम आत्म परिमाण अतिरिक्त परम महत्व परिमाणम ये अन्य लोग कहेंगे इसको कैचित लोग कहते हैं इति नाच्यम क्यों माना भावार्थ अर्थात वहां परम महत्व से जो आचार्य का मत है परम महत्व परम महत्व परिमाण से तो आत्म व्यतिरिक्त अन्य को लेना है ऐसा जो अन्य लोग कहते हैं कहते हैं वो बात ठीक नहीं है अर्थात आचार्य कहते हैं कि कोई भी परम महत्व कारण नहीं है इस प्रकार की वो कहेंगे बदलती वाले कह दिए अर्थात यहाँ दो मत इसमें आ गया केचित वाले कह दिए आत्म परिमाणम अपी न कश्यचित कारण अर्थात कोई भी परम महत्व कारण नहीं बनेंगे अन्य वाले बीच में आकर के कह रहे थे कि आत्म परिमाण जो आत्म महत्व परिमाण ये तो कारण होगा किंतु कैचित वाले कह दिए नहीं होगा क्यों उसमें कोई प्रमाण नहीं अर्थात आत्म महत्व आत्मनिष्ठ परम महत्व ये कारण होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अभी तन मत दूषित उपन्यति ये सब मत का दूषण करने के लिए आगे स्पष्ट करते हैं तस्यापि मूल में तस्यापि न कारण आचार्या आशय तस्यापि अर्थात आत्म परम महत्व ये भी कारण नहीं बनता है ये आचार्यों का मत ऐसे कुछ लोग भी कहते हैं तन्ना अभी यहाँ से दूसरा आरंभ करेंगे तस्यापी तो टीका में दे दिया आत्महत परिमाण श्या किसी के प्रति कारण नहीं होता है ऐसा कहने से अभी ग्रंथकार अपना मत देते हैं त्ञातिरिक्त तो प्रति एवं कारण तया आचार्य उतवात पारिमांडल्य के साथ जो और सब महत्व महत्व परिमाणम और विशेष और अतिद्रिय सामान्य ये सब ज्ञान अतिरिक्त के प्रति एवं अकारण ज्ञान के प्रति तो सब कारण बनेंगे क्योंकि इनका ज्ञान होगा सामान्य लोगों को ज्ञान नहीं होने पर भी योगियों को ज्ञान होगा तो ज्ञान के प्रति ये तो सब विषय विधेयक कारण होंगे ज्ञान अतिरिक्त प्रत पदार्थ के प्रति ये कारण नहीं बनेंगे आचार्य का वहां उदयनाचार्य का यही अभिप्राय है वो जो कहे हैं ये महत्व परम महत्व परिमाण भी कारण नहीं होगा तो उनका तात्पर्य नहीं कि आत्म परम महत्व को छोड़कर के अन्य महत्व कारण नहीं होंगे ये बात नहीं है ज्ञान अतिरिक्त के प्रति ये सब कारण होंगे मतलब ये सब कारण नहीं होंगे किन्तु ज्ञान के प्रति तो कारण होंगे ये वहाँ उदयनाचार्य जी कहते हैं ज्ञान प्रति एव अतिकमति प्रतिणतादीना ज्ञान अतिरिक्त के कारण नहीं होंगे किंतु तो ज्ञान के तो कारण होंगे किएंगे टीका में कारणव ज्ञातृधर्म इतर कार्य अपेक्षायाचार्य ग्रंथ धर्म इतर कार्य अपेक्षाया कारण्व पारिमंडल्य भिन्ना पारिमांडल्य भिन्न जो होंगे वो कारण होंगे ज्ञात्री धर्म इतर कार्य के प्रति और ज्ञात्री धर्म ज्ञात्री धर्म ज्ञाता का जो धर्म ज्ञाता का धर्म क्या होगा ज्ञान तो ज्ञान इतर के प्रति पारिमांडल्य भिन्न कारण होंगे और पारिमांडल्य तो सहित सब कुछ ज्ञान के प्रति तो कारण होंगे पारिमांडल्य सहित तो सब कुछ ज्ञान के प्रति तो कारण हो जाएंगे और ज्ञान इतर के प्रति पारिमांडल्य भिन्न जो होंगे वो कारण होंगे अर्थात आदि ज्ञान प्रति तो कारण बनेंगे अन्य के प्रति कारण नहीं बनेंगे ज्ञात्री धर्म आगे उसको स्पष्ट करते है हैं ज्ञानी धर्म ज्ञानादय ज्ञान अर्थात ज्ञान इच्छा इत्यादि ये सब ज्ञाता का धर्म है चेतन का धर्म है तद अतिरिक्त भाव कार्य प्रति तद अतिरिक्त तो अर्थात तो ज्ञान आदि अतिरिक्त तो दे दिए रामरुद्री में तद तो अतिरिक्त तो भाव कार्य अर्थात ज्ञानादि अतिरिक्त तो भाव कार्य ज्ञानादि अतिरिक्त तो भाव कार्यो प्रति कारणत्व ये पारिमांडल्यों का रहेगा ज्ञान से अतिरिक्त तो भाव कार्य उनके प्रति कारण उन पारिमांडल्य होगा ज्ञान से अतिरिक्त तो पदार्थों के प्रति पारिमांडल्य नहीं होगा भाव कार्य प्रति कारणत्व पारिमांडल्य भिन्ना साधर्म्यम पारिमंडल्य से जो भिन्न होंगे उनका साधर्म्य हो जाएगा ज्ञान अतिरिक्त भाव कार्य प्रति कारणत्व अगर ज्ञान प्रति कारणत्व कहेंगे उसमें पारिमंडल्य भी आएगा नहीं आएगा वो भी आ जाएगा साधर्म्यम इति तदर्थ तो तदर्थात तो आचार्य ग्रंथ से अर्थ अर्थात तो परम महत्व इत्यादि ये ज्ञान के का प्रति कारण होंगे अन्य के का प्रति नहीं होंगे एवं च पारिमंडल्यादि इत्यादि पदेन परम महत्वम गृहणता आचार्याण अय आशय पारिमांडल्यादि भाष्य में पंक्ति है तो इसमें आदि पद से परम महत्व इसको भी लेना है परम महत्वम गृहणता गृहणता सत्र तथा तो तो ग्रहण करते हुए आचार्य जी का अयम आशय उनका यह अभिप्राय है यत क्या है? परम प्रति न और परम महत्व ये ज्ञान अतिरिक्त प्रति कारण नहीं होंगे न तु तो कारण सामान्य अभावस पारिमंडल आदि में कारण सामान्य तो का अभाव नहीं है वो कारण बनते हैं किसके प्रतिकारण बनेंगे ज्ञान के प्रति न तो कारण तो सामान्य भाव तद अनुमत इति कारण तो सामान्य भाव का अनुमति ये आचार्य को नहीं है मतलब आचार्य उसको अनुमत नहीं करते हैं न तो कारण सामान्य भाव पारिमांडल्यादि में कारणत्व ही नहीं है इस प्रकार के आचार्य का अनुमत तो नहीं है कारण कारणत्व है ज्ञानादि अतिरिक्त के प्रति कारणत्व नहीं है किन्तु तो ज्ञानादि के प्रति कारणत्व है अभी कारिका में पारिमांडल्य भिन्ना नाम कहा गया भाष्य में किंतु पारिमांडल्या आदि कहा आदि पद से आचार्य जी कह दिए कि ये तीन को भी और लेना है पर अतिद्रिय सामान्य परम महत्व और विशेष ये भी ज्ञान में से अतिरिक्त के प्रति कारण नहीं होंगे किंतु और भी कुछ पदार्थ हैं जो ज्ञान अतिरिक्त के प्रति कारण नहीं होते हैं उनको तो आप गिनाए नहीं आचार्य जी इतने ही गिना दिए तभी तो इनका कहाँ जाएगा फिर तो इस कहते हैं भाष्यकार भी तो आदि कह दिए और आचार्य जी आदि के लिए इतना गिना दिए अभी ग्रंथकार कहते हमारा तो सामर्थ्य नहीं हम उसको अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे तो इसलिए छोड़ दिए ग्रंथकार अभी दिन कहते हैं ग्रंथकार छोड़ दिए हैं हम तो खाली आप लोगों को बता दे सकते हैं कि इनका कोई निर्णय नहीं हुआ ये दिन कहते हैं अत्र आचार्य ही पारिमांडल्यादि इति आदि पदार्थेसु पारिमांडल्यादि आदि आदि में और आचार्य कितने गिना दिए संख्या कितने तीन को गिना दिए किंतु सुख दुखा देर अजनित अवयवी रूपादे पाकनष्ट परमाणुपादे रूपा अगणना तमाम लक्ष्य अत तो अभी पारिमांडल्या आदिपद आदि ये केवल ज्ञान के प्रति कारण होते हैं सुख होता है उसका ज्ञान होता है और ज्ञान होने से आगे स्मृति होगी मतलब संस्कार हो जाएगा संस्कार तो जाए जाए। से आगे स्मृति होगी फिर स्मृति के आधार पर आगे फिर प्रवृत्ति, वो सब जो है है, किंतु सुख दुख तो इतना ही होगा उसका अनुभव होगा अनुभव को होने से आगे जो होना है इसलिए ये कारण तो केवल ज्ञान मात्र के प्रति कारण होते हैं ज्ञान मात्र के प्रति कारण और दूसरा कहते हैं अजनित अवय रूपा दे अजनित अवय रूप बहुग्री है अजनितम अवयूप ये न जिसके द्वारा अवयवी रूप उत्पन्न नहीं किया गया है जिसके द्वारा अवयवी रूप उत्पन्न नहीं किया गया है वो कौन होगा जिसके द्वारा अवयवी रूप उत्पन्न नहीं किया गया है अवयवी रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है अवयव रूप के द्वारा ऐसा अवयव रूप जो कि अवयवी रूप उत्पन्न नहीं कर पाया अर्थात अवयवी रूप उत्पन्न करने से पहले नष्ट हो गया ऐसा जो अवयवी रूप है अवयवी यब... अवयव रूप है अजनित अवयवी रूपा दे है तो वो क्यों अवयवी रूप नहीं बना पाया अवयव रूप है तो अवयवी रूप बनाना चाहिए क्यों नहीं बना पाया कहते हैं पाक नष्ट परमाणु रूपा दे परमाणु का रूप जो कि पाक से नष्ट हो गया अभी अवयवी रूप वीवणु का रूप बना नहीं पाया उससे पहले पाक से नष्ट हो गया अर्थात परमाणु का जो रूप रहेगा जल तेज परमाणु में रूप रहेगा वो पाकज है अपाकज है वो तो कोई नष्ट होने वाला है नहीं और पृथ्वी का जो रूप है वो पाकज है अभी मान लीजिए कि पृथ्वी में पाकज एक रूप उत्पन्न हुआ अभी वो जो परमाणु में पाकज रूप परिवर्तन होकर के कुछ आया आगे वो दीवाणु का रूप बनाना चाहिए था किंतु अगर पाक चलता रहेगा वो रूप भी हो सकता है कि बदल जाएगा जैसे हम देखे थे पांच हो गया ना ये रक्त ना श्याम रक्त श्याम रक्त इस प्रकार हो गया अगर दियोणु का रूप उत्पन्न होने से पहले अगर ये परमाणु रूप नाश हो जाएगा तो वह जो परमाणु रूप जो नाश हो गया दियोणु का रूप बनाया नहीं वो अजनित अवयवी रूप हुआ अर्थात अजनितम अवयवी रूपम ये न अवय है न वो अवयव रूप उसको कहते हैं पाक नष्ट परमाणु रूप परमाणु का रूप दियोणु का रूप बनाया बनाना चाहिए था किंतु नष्ट हो गया पाक से अभी जो पाक नष्ट परमाणु रूप हुआ यह अर्थात ये परमाणु रूप एक क्षण रहा और ये विषय विधेयक भी कारण नहीं बन पाया उसमें उत्पन्न हुआ ये रूप और नष्ट हो गया द्वितीय क्षण में तो विषय विधेय कारण भी नहीं हो पाया तो अर्थात ये ज्ञान के प्रति कारण नहीं हुआ सुख दुख देर अच्छा न ज्ञान के प्रति तो अर्थात तो परमाणु रूप योगी ज्ञान के प्रति तो कारण होगा क्योंकि उत्पन्न हुआ रहा दूसरा क्षण नष्ट हो गया अवयवी रूप नहीं बना पाया कि तो इसलिए योगी ज्ञान के प्रति वो कारण बन जाएगा केवल ज्ञान के प्रति कारण बना दीवण को रूप नहीं बना पाया इसलिए अन्य पदार्थ के प्रति वो कारण नहीं हुआ क्यूँकी रूप का इतना ही कार्य है कि ज्ञान के प्रति कारण होगा अथवा अवयवी रूपों के प्रति कारण होगा अवय भी रूप तो नहीं बना पाया किंतु योगी ज्ञान के प्रति कारण हो गया तो अभी तीन चीज यहाँ कर रहे हैं सुख दुख और परमाणु रूप जो कि पाक से नष्ट हो गया ये तीनों ज्ञान के प्रति कारण हुए किंतु अन्य किसी के प्रति कारण नहीं हुए इनको भी तो गिनाना चाहिए परिमांडल्य आदि कहने से ये तीनों को भी गिनाना चाहिए था सुख दुख और परमाणु रूप ये ज्ञान के प्रति हुए अन्य के प्रति नहीं हुए तो पारिमांडल्यादि कहने से ये सब भी वहां ग्रहण होना चाहिए था ये टीकाकार कह रहे हैं पाक नष्टो परमाणु रूपादेश्य रूपादेश फलोपायकत्व फलोपदायकत्व रूप से पंक्ति दिया है ना फलोपदायकत्व राम रुद्री में उसका पूर्व पंक्ति जहां से आरंभ हुआ अजनित अवय रूपा देनित अवयव रूपा दे है, है दिनकी में पंक्ति है तो आगे उसके करी में उसके आगे है पाक नष्ट परमाणु रूपा देश दिनकरी में जो च है इसे लगेगा कि अजनित अवयव रूपा और पाक नष्ट परमाणु रूपा ये दोनों अलग है नहीं तो च क्यों दिया तो कहते हैं अजनित अवयव रूपाधिर इति पाक नष्ट परमाणु रूपाधिर विशेषण ये दो पद नहीं है अर्थात तो पाक नष्ट परमाणु रूप वो कैसे है अजनित अवयवी रूप अर्थात ये एक ही चीज को कह रहा है ये चकार क्यों दिया है कहते सुख दुखा दे है के साथ चकार लेना है रूप असंभव कारण को रूपों का रूपो के प्रति वो नष्ट हो गया ना यहां क्या दिया पंक्ति पाक नष्ट परमाणु रूप रूपा दे अर्थात परमाणु में रूप रूपो उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में नष्ट हो गया आगे वो रहेगा तो फिर करेगा ना अगर आगे आप पाक नहीं करेंगे तो अगर पाक इतना करेंगे कि एक क्षण में परमाणु में रूप उत्पन्न हुआ और द्वितीय क्षण में वो रूप तुरंत ही नष्ट हो गया तो आप कहते हैं कि ये जो रूप परिवर्तन होता है हमको दिखता है ना हम गर्म करते हैं तो काला धीरे धीरे लाल हो गया लाल धीरे धीरे काला हो इस प्रकार दिखता है वो तो ऐसे परिस्थिति में ये जो परिस्थिति कहते हैं अर्थात तो उत्पन्न हुआ अगले क्षण ही नष्ट हो गया किन्तु घट जब हम गर्म करते हैं ऐसे अगले क्षण नष्ट नहीं होता है ऐसा कहीं स्थिति एक है कि अगलक्षण नष्ट हो गया मान करके ये दोष दे रहे हैं रहता है रहता है घट का पाक का अवस्था ये दृष्टा ये ये बात नहीं कह रहे हैं घट में ऐसा नहीं होता है घट का जो परमाणु पर्म, है हम जैसा गर्म करते हैं ऐसा नहीं होता हमें एक आपको उदाहरण देगा मान लीजिए कि आजकल विज्ञान का युग है आप घट को गर्म करते हैं कोई हो सकता है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड में मान लीजिए कि आप 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं अभी एक क्षण में परिवर्तन होगा वो तो ऐसे स्थिति में ये दृष्टांत देते हैं एक क्षण मात्र रहा वो रूप दूसरे क्षण रहा ही नहीं और कुछ दूसरा रूप परिवर्तन हो गया ऐसे अर्थात है कि वो कल्पित तो अवस्था दिखा रहे हैं ऐसा स्थिति में जो आएगा हो सकता है मान लीजिए आप टेन डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा तुरंत एक क्षण में परिवर्तन हो जाएगा तो हो सकता है ऐसा आम को ये जो आम वो भी तो धीरे धीरे बदलेगा कहीं हारा है ये पीला होगा अच्छा और वो परमाणु का रूप वो भी सामान्य चक्षुग्राह्य नहीं है वो तो अर्थात योगी प्रत्यक्ष ग्राह्य हाँ, ये कह रहे हैं अवय रूप अर्थात परमाणु रूप घट रूप का तो घट तो दूर हो गया मतलब ठीक है इनका कहना है कि वो तो बनाता ही है कैसे नष्ट हो जाएगा हम लोग साधारण अवस्था में देखते हैं कि बनाता है क्योंकि हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं आप 10,000 में करेंगे वो कहां रहेगा ये तो तुरंत परिवर्तन हो जाएगा अच्छा तो अभी दिनाकार कहते हैं पाक नष्ट परमाणु परमाणुरूपादेश अगणनाथ आचार्य ने ये तीनों को गणना नहीं किये तो जिनको गणना किए वो सब पारिमांडल्य गोष्ठी में आ गए तो वो कारण नहीं हुए और पारिमांडल्य भिन्न जो होंगे वो कारण होंगे अर्थात कारण तो उनका लक्षण होगा जो पारिमांडल्य भिन्न होंगे अभी ये जो तीन हो गया सुख दुख और ये जो परमाणु रूप ये अभी पारिमांडल्य भिन्न में आए तो इनमें भी कारणों तो होना चाहिए किंतु ये ज्ञान से अतिरिक्त के प्रति कारण नहीं होते हैं तो यहाँ कहते हैं कि तेम लक्ष्यत्व पारिमांडल्य भिन्ना नाम कारणत्व अर्थात ये कारण तो जो लक्षण हुआ उसका लक्ष्य हो गया पारिमांडल्य भिन्न ये तीन भी पारिमांडल्य भिन्न है इसलिए इनमें भी कारण तो लक्षण रहेगा तो ये भी लक्ष्य होंगे अर्थात आचार्य जी का मत में ये भी लक्ष्य है लक्ष्य अनुमत अर्थात आचार्य कहते हैं ये भी दूसरों के प्रति कारण बनते हैं किंतु वास्तविक तो कारण नहीं बनते है एवं सोश ज्ञानादि अतिरिक्त भाव कार्य फलोपदायकूपय आचार्य लक्षण से अव्यापति स पक्षस्त ग्रंथ कृता इति एवं ज्ञाद के प्रति कारणं होते हैं पारिमांडल्य भिन्न और ये भी पारिमांडल्य भिन्न हो गए इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त भाव के प्रति कारण होंगे तो भाव के प्रति कारण होंगे कहते हैं फलोपदायकूप ये कारण दो प्रकार के होते हैं आगे और विचार आएगा इसमें एक फलोपधायक कारण और दूसरा स्वरूप योग्यता वाला कारण तो जो दंड अभी कुलाल हस्त में है घट उत्पत्ति में जो व्यवहार हो रहा है उस दंड को कहेंगे फलोपदायक कारण फलस्य से उपधायक अर्थात फल जनक और जो दंड अभी अरण्य में है वो तो अभी फलोपधायक नहीं हो रहा है और कहेंगे आज अरण्य में है कल कभी किसी कुला का हस्त में जाएगा दंड के लिए फिर कारण बन जाएगा किंतु अगर जंगल में उसका हाथी खा जाएगा तो फिर फलोपदायक भी नहीं हो पाएगा तो अभी उसमें फलोपदायक तो रूप कारणत्व तो नहीं आया किंतु दंड को कारण मानेंगे नहीं मानेंगे तो कारणता अवच्छेद को दंडत्व तो हो नहीं पाएगा और घट के प्रति कारणता अवच्छेद दंडत्व तो ऐसे माना जाता है और तो जो अरण्यस्थ दंड उसमें रहेगा नहीं रहेगा चाहे वो घटक कभी बनाए चाहे ना बनाए तो इसलिए कहा जाएगा कि उसमें योग्यता है अगर वो कभी कुलाला हस्त में नहीं आया तो फलोपदायक तो रूप कारण तो नहीं रहा किंतु उसमें योग्यता तो है अर्थात तो फलजनक फलो फलो योग्यता यह तो रहा यह भी कारणत्व तो माना जाता है किन्तु अभी यहां आचार्य का मत में कारणत्व तो का अर्थ हुआ ज्ञानादि अतिरिक्त भाव कार्य के प्रति फलोपदायक रूप कारणत्व ये आचार्य कारण का लक्षण कहते हैं फलोपधायक जो होगा वही कारण होगा इस प्रकार की मान करके कहते हैं तो अभी जो फलोपधायक कारण फलो होगा ज्ञानादि अतिरिक्त भाव कार्य के प्रति फलोपदायक होगा वही कारण होगा उसमें कारणत्व तो रहेगा और ये जो सुख दुख और परमाणु रूप ये पारिमांडल्य भिन्न हुए इसमें कारणत्व तो का लक्षण रहना चाहिए था किंतु ज्ञान आदि अतिरिक्त के प्रति फलोपदायक उसमें नहीं गया तो ये तो लक्ष्य है पारिमांडल्य भिन्न होने से उसमें कारणत्व तो लक्षण होना चाहिए था किंतु लक्ष्य में लक्षण नहीं गया क्या दोष हो जाएगा अब दिखा रहे हैं आचार्य लक्षण से अव्याप्ति आचार्य का लक्षण हो गया कारण तुम यह इसमें जाना चाहिए था क्योंकि लक्ष्य हुए किंतु लक्षण गया नहीं तो अव्याप्ति परिचिंत्य सपक्ष त्यक्त ग्रंथ पिता ग्रंथकार ने ये तीनों को लेकर के कोई विचार किए ही नहीं क्यों कहते हैं आचार्य जी का लक्षण यहाँ अव्याप्त हो रहा है तो इसका समाधान कहते हैं ये नहीं दे पाएंगे नहीं दे कर वो ग्रंथकृता ये त्याग कर दिए अच्छा अर्थात दिन कर दिखा रहे हैं कि हमारी बुद्धि ग्रंथकार की बुद्धि से ये न्यायिक है उनका ये स्वभाव है ठीक है इसके साथ ये पूरा हुआ इसके साथ ये पूरा हुआ आ, तभी इसमें आया कि ये कारणत्व का ये विचार आ गया कि पारिमांडल्य भिन्ना नाम कारणत्व तो ये कारणत्व क्या है इसके लिए भी विचार आरंभ करते हैं श्लोक अन्यथा सिद्धिशून्य नियता पूर्ववर्ति कारणत्वं भवे अथा सिशन नियता पूर्ववर्तिण्व भवेत् तस्य त्रैवध्यम पिककीर्ति कारण तो उनका लक्षण क्या है कि तो अन्यथा सिद्धि शून्य से नियत पूर्ववर्तित यही कारण है ऐसे तो पदवृत्ति में खाली मूल में दे दिए नियत कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण खाली कार्य नियत पूर्ववृत्ति कहने से तो अन्य राशव इत्यादि भी हो जाएंगे इसलिए कहा गया अन्यथा सिद्धि शून्य तो अन्यथा सिद्धि शून्य जो है उसमें नियत पूर्ववर्तित्व रहेगा वही कारण है जिस अन्यथा सिद्धि शून्य में नियत पूर्ववर्तित्व रहेगा वही ही कारण कहा जाएगा और उसमें कारणत्व तो. अर्थात अन्यथा सिद्धि शून्य का जो निवर्तित तदेव तस्य कारण तस्य ये मुक्तावली में दे दिया तस्य तरण तो कारण तो त्रैविध्यम अर्थात कारण तीन प्रकार के है दिनोक में दंडवाद नियत पूर्वर्ति सत्वात अभी घट उत्पत्ति पुर्वक्षण में जैसे दंड में पुरोवर्तित रहती है इसी प्रकार की दंडत्व में भी पुरोवर्तितता रहेगी तो दंडवर्तित यहा अभी कारणत्व दंड में भी आ जाएगा इसको वारण करने के लिए कह दिया गया अन्यथा सिद्धि शून्य से अन्यथा सिद्धि शून्य नहीं है दंडत्व तो अन्यथा सिद्ध है आगे कहेंगे दंडत्व में कारण का लक्षण का अति व्याप्ति न हो जाए इसलिए अन्यथा सिद्धि शून्य से कहा गया आगे दिन दिनकर में तद अन्यत्र नियत तद्छिने बर क्लिप्तनियद्धमति इत्यादि अन्यथा अन्यथा अपि घटत्वा सिद्धे तदराशे अतिव्याप्ति वारणा नियता हाँ। अभी पूर्ववर्तता केवल कहेंगे तो दंड में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए कहा गया अन्य सिद्धि शून्य अभी पूर्ववर्तिता भी होना चाहिए अन्यथा सिद्धि शून्य भी होना चाहिए फिर नियता क्यों कहते हैं इसके लिए कहते हैं तद घटत्वावच्छिने अत्र क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति रासव कोई घट के प्रति नियत पूर्ववृत्ति हो सकता है जिस रासव के द्वारा मृद अनयन अनातरम वो घट बन रहा है उस घट के प्रति वो रासवत नियत पूर्ववृत्ति हो सकता है किंतु तो अभी सामने में एक घट है जो घट के लिए कि रासव मृत बहन नहीं किया है अभी यह जो रासव सामने में है मतलब जिस जो घट सामने में है इस घट के प्रति ये राश कारण नहीं बन रहा है किंतु किन्तु अंतर के प्रति वो नियत पुरोवृत्ति है जिस घट के लिए वो अमृत बहन किया है तो इसलिए कहते हैं तद घटत्व छिन्न अन्यत्र अभी सामने में है तद घट उसके लिए ये रासभ कारण नहीं होता है किंतु तद घटत्वच्छिन्न्य अन्यत्र क्लिप्त नियत पुरोवृत्ति अन्यथा सिद्धि मति अपि क्लिप्त अच्छा पूर्व इत्यादि अन्यथा सिद्धि क्लिप्त नियत पूर्व ये अन्यथा सिद्धि का लक्षण कहते हैं ये पदकृत में दिया अवश्य क्लिप्त नियत पूर्व क्लिप्प्त नियतपूर्ववर्ती कार्य संभव तत्सूत अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति भी कार्य घट घट रूप कार्य संभव होने के लिए अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववृत्ति हो गया दंड अवश्य क्लिप्त इसका अर्थ कहते हैं लघु धर्म अवच्छिन्न ऐसे क्लिप्त शब्द का अर्थ है सिद्ध अवश्य क्लिप्त का अर्थ अवश्य सिद्ध घट रूप कार्य जनन का पूर्वक्षण में दंड ये अवश्य सिद्ध है अवश्य सिद्ध होने से अवश्य क्लिप्त कह देंगे कहते हैं दंडत्व तो भी तो अवश्य सिद्ध है और निश्चित रहेगा इसलिए क्लिप्त शब्द का अर्थ कह देंगे लघु धर्म अवच्छेन्न वो पदार्थ जिसका अवच्छेद को छोटा हो अभी पूर्व क्षण में दंड भी रहेगा दंडत्व भी रहेगा दंड का अवच्छेद को क्या हो जाएगा दंडत्व तो और दंडत्व तो का अवच्छेद क्या हो जाएगा दंड अरे दंड ये बड़ा पदार्थ है तो उसका विग्रह देते हैं यहाँ भी आगे आएगा दंड इतर असमवेत सती जो दंड तो तो होगा वो दंड तो में रहेगा दंड तत्व तो, तो।, तो ये जो दंडत्व तो होगा ये दंड इतर में रहेगा क्या नहीं रहेगा तो दंड इतर असमवेत तो हो जाएगा दंडत्व तो। और अगर हमको दंड तो तो कहना है दंड इतर असमवे तव तो इस प्रकार के लगाएंगे तो दंड तत्व तो तो का लक्षण वहां कहेंगे दंड इतर असमवय तत्व सकल दंड समत्व सकल दंड सम हो जाएगा दंडत्व और दंड तत्व तो तो को कहने के लिए सकल दंड समत्व तो और एक आगे तो जोड़ेंगे तो दंड तत्व का अर्थ ये हो गया दंड इतर असमवे तत्व सकल दंड समत्व अभी दंड को कारण मानेंगे तो दंडत्व हो जाएगा कारण था और दंडत्व तो को कारण मानेंगे तो दंड तत्व तो तो कारण था अवच्छेद होगा जो कि दंड इतर असमव्य तत्व तो तो से सकल दंड समय तत्व तो ये शरीरकृत गौरव हुआ तो इसलिए दंड को कारण कोटि में लेंगे दंडत्व तो को कारण कोटि में लेंगे कहते दंडत्व तो गुरु हो गया दंड लघु हो गया तो लघु धर्म को ले करके अगर कार्य हो सकता है तो गुरु धर्म वाला को क्यूँ लेना है तो अवश्य क्लिप्त का अर्थ कहते हैं कि लघु धर्मावच्छिन्न इसलिए दंड हो गया लघु धर्म से अवच्छिन्न लघुत्व तो दंड तो लघु धर्म हुआ अवश्य क्लिप्त का अर्थ हो गया लघु धर्मावच्छिन्न तो वो लक्षण दिए है वहां पदकृत्य में यहाँ भी आगे विचार आएगा क्लिप्त नियत पूर्व बर, पूर्व इत्यादि अन्यथा सिद्धि मत अभी यह जो राशव है वह अन्य घटानंतर के प्रति वो कारण है किंतु तो अभी जो तदघट है इसके प्रति ये कारण नहीं है नहीं होने से क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भीर एवं कार्य संभव है तत्सभूतत्व तो अन्यथा सिद्ध होता है अर्थात ये रास अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अभी तद घट के प्रति ये कारण नहीं है अन्य घटांतर के प्रति कारण है कहते हैं तद घट अवच्छिन्न अन्यत्र क्लिप्त पूर्व तो अन्य घटक के प्रति ये क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हुआ अर्थात तो कारण हुआ किंतु तो इस घटक के प्रति अन्यथा सिद्ध है ये रासव इस घटक के प्रति ये कारण नहीं है अन्यथा सिद्ध अन्यथा सिद्धि मत अन्य अभी घटत्वावच्छिने अन्यथा सिद्धे अभी तद घटक के प्रति रासव अन्यथा सिद्ध हुआ किंतु तो घटत्वावच्छिन्न प्रति एक घट के लिए वह कारण बना है तो घटत्व छिन्न के प्रति अन्यथा सिद्ध हो नहीं हो जाएगा क्योंकि एक घट के प्रति कारण बना है जो किसी भी घट के प्रति कारण नहीं हो रहा है उसको कहेंगे अन्यथा सिद्ध जो एक भी घट के प्रति कारण बन गया उसको अन्यथा सिद्ध और कह सकते हैं नहीं कहेंगे तो कहते हैं घटत्वावच्छिन्न अन्यथा सिद्धे क्योंकि उस घट घटान्तर के प्रति कारण हुआ था इस घट के प्रति अन्यथा सिद्ध हो गया किन्तु घटान्तर के प्रति कारण हुआ था इसलिए घटत्वावच्छिन्न के प्रति अन्यथा सिद्ध नहीं होगा एक घट में वो कारण बना है तो घटत्वावच्छिन्न अन्यथा सिद्धे क्योंकि कश्यचिद घट के प्रति कारण हुआ तो घटत्वावच्छिन्न के प्रति अन्यथा सिद्ध तद है अतिव्याप्ति वारणा नियत पद और कहा गया खाली अवश्य अन्यथा सिद्धि शून्य और पूर्वावर्तित इतना अगर कह देंगे राश में पूर्वावर्तितता है अर्थात खड़ा है आकर के पहले और अन्यथा सिद्ध शून्य अर्थात घटत्वावच्छिन्न के प्रति अन्यथा सिद्ध शून्य है तो इसमें कारणत्व तो का लक्षण न चला जाए इसलिए कहते नियत पूर्वृत्ति ये होना जहां होगा उसी को कारण बने बोलेंगे ये राशव नियत पूर्ववृत्ति नहीं है जिस घट के प्रति भी वो मिट्टी लाया है उस घटक के प्रति भी ये नियत पूर्ववृत्ति होना कोई आवश्यक नहीं है लाया मिट्टी रख दिया और चला गया तो पूर्व क्षण में नियत वृत्ति वो आवश्यक नहीं है इसलिए नियत पूर्ववृत्ति कहते हैं अच्छा आज समय ओम पर ओ शंकर शंकर्यशवराण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वर दुर्गा क्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति